हम्म uh. शाति शाति शाद अखंडम झात मेन चराशरम सदम सेम गुरव नाम अज्ञानी निरांद जनशलाशयाक्ष श्री गुरव नम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव मये सरा गुर पर ब्रह्मी श्री चरण वेन तस्म श्री गुरव नम से तेन व्यातोक्यं आचरण सत्म बसित नम सर्वकृतिराजामेदाताम भुज सु नमा चैतन साम निरना पदासी मई श्री गुण गै नमा ज्ञान श्री समया भोपिमोति प्रदा च तस्म श्री गुरम संभा मंदने आत्म ज्ञान प्रेन तस्म श्री गुर नम शोषण सिन्द ज्ञात दु सम्य तस्म श्री गुड़रे नम न गुरस्व न गुर रजित कथा ज्ञाप ना, ना कस्मे श्री गुण नम मन्ना का श्री जगन्नाथ मूल श्री जगद्गु मात्मा सर्वूतात्मा श्री सुर नम गौराश गुर ग कस्म श्री गुजरे नम देश देश मम देश तमे सर्व मम देव ये सखिम संवासुरा सत्ता सगलम जोल भम जुड़ा कवेको स्थिति शाम तम शेष कारण परमीशं कामीशम श्री गुरु चरण करो जर मुधार वरण रघु रिमल होगा फल चार रामचंद्र की गयनुमानय चंद लंकाणी का, <coughs> लंका का <निका> प्रारंभ <coughs> रामं भव म कामारी सब्यम भयहरण कालमस्ते भी सिंह योगींद्र ज्ञानगम्यं गुण निधमजित निर्गुण निर्विकार मयातीत सुरेशवनृतम ब्रह्मवृंद्र वृंदईक वंदे कंता शरसन देवुर्वीश शखेन्वाभमतीव सुंदर तनु शादूल चरमाबरम्वाभमतीव सुंदर तनु शादूल चरमाबरम काल कराल भूषण दरम गंगा शिमला काशीशं कलिकमशौशन कल्याण्रुम कल्याण्रुम नौमेम गिरीजापति गुण निधम कनप शंकर शर दी सता शंभ कल्यम दुर्लभ खरा दंडक्रज शंकनो जनोति मे लवन मेष परमाणु युग बरसु कल पर सरचंड भज मन से ही राम को काल जासु को दंड श्रिया रामचंद्र की राम जय हनुमान की जयो भाई स्तुति पहले लंका में प्रवेश करते हैं तब इसमें भगवान राम राम का युद्ध है इसमें इसी कांड में रावण मारा जाता है भगवान राम की विजय होती है <coughs> भगवान राम क्या है ये स्मरण रखें ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति है राम और दूसरा व्यक्ति है रावण और दो मनुष्यों की लड़ाई मात्र हो रही हो इतना नहीं है <coughs> इसलिए लंका काल जब प्रारंभ होता है तो भगवान के जो वास्तविक स्वरूप भगवान का है उसे स्मरण रखें और फिर कथा आगे की चले इसलिए भगवान राम क्या है इस श्लोक में पूरे श्लोक में बताते हैं भगवान राम है क्या वैसे तो राम शब्द जो है उसी से सूचित हो जाता है कि जो सर्वव्यापी अनंत चैतन्य परमात्मा है उसी का नाम राम है जो अर्थ ओंकार का है वही अर्थराम का है जो परमात्मा एक अक्षरम ब्रह्मा जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि जो परब्रह्म परमात्मा है वही ओंकार है ऐसी मांडूक उपनिषद में भी जो ओंकार है वही परब्रह्म परमात्मा है एक नाम है दूसरा नामी है एक अवधेय है एक अभिधान है दोनों तत्व एक ही है किसी प्रकार से राम पर परमात्मा एक ही बात है तो जब राम का नाम लेते हैं स्मरण करते हैं तो वो जो सच्चिताग्न स्वरूप अनादिन्त सर्वव्यापी सर्वाधार सर्वियंता परमात्मा है वो ही राम है अब कहते हैं फिर ये है कि कामारी से दम कामारी के माने हैं शंकर जी सेव्यम माने जिनकी की सेवा करते रहते हैं काम के जो अरि है वो कामारी काम के माने कामना कामनाओं के जो विध्वंसकें नष्ट करने वाले हैं वह भगवान शंकर जी हैं जीव के जीवन में जो समस्या है वो एक ही समस्या है कि अज्ञान के, के कारण जो कामना उत्पन्न हो गई है बस वही एक समस्या है सब कामना के ही कारण से बुद्धि भी मलिन है और जीवन भी कलुषित है और दुखदाई है इसलिए कामना दूर हो जाए तो जीव की सारी समस्या दूर हो जाए जब तक कामना है तब तक, तक जीव अपने मूल रूप परमात्मा स्वरूप को भूल करके काम पदार्थों के साथ दौड़ता रहता है और उसी में समझता है कि सुख है ये भ्रांति है कामना समाप्त के माने जो संसार के विषय भोग सामग्री है उनमें कोई सुख नहीं है एकमात्र परमात्मा ही आनंद सिंधु है वहीं पर चित्र को विश्राम करना चाहिए ये स्थिति कब आवे जब भगवान शंकर जी की कृपा हो शंकर जी क्या है वो परम परमात्मा के विश्वास हैं यदि हम शास्त्रों का अध्ययन करें परमात्मा का ज्ञान हो और इतना ज्ञान हो कि परमात्मा में विश्वास जागृत हो जाए विश्वास जागृत हो जाए तो मैंने ये समझ में आ जाए कि परमात्मा एकाएसा है और उसी परमात्मा में ही हमारा चित्र लगना चाहिए और उसी पर हमें समर्पित रहना चाहिए उसी पर हमें आकृत रहना चाहिए ये स्थिति जब चित्त की हो जाए तब तो समझो कि शंकर जी की कृपा हुई माने विश्वास आ गया और कामनाएं समाप्त हो गई ऐसे शंकर जी जो हैं वो हो उन भगवान नाम की सेवा करते रहते हैं माने परमात्मा का विश्वास भी परमात्मा के लिए समर्पित है विश्वास होगा तो फिर व्यक्ति को परमात्मा में समर्पण भाव होगा फिर तो उसके बाद कहते हैं भाव भय हरनम अब जो बात कहती अपने आप अर्थ लग जाएगा कि भाव भय हरनम संसार रूपी भय का हरण करने वाले हैं भगवान राम संसार का भय कब तक है जब तक व्यक्ति को कामनाएं हैं और अपनी वासनाओं के कारण से सपने के समान जागृता अवस्था में भी अपने कांपरिक संसार की रचना रहता है और राग द्वेष में जीवन जीता है जब तक उसके मन में बुद्धि में चित्त में रागद्वेष छाये हुए हैं तब तक उसका संसार है और जब तक संसार है तब तक उसमें कामना और राग द्वेष के कारण से नाना प्रकार की व्याधियां हैं इनका दूर होना ही हमारे समस्त अध्यात्म शास्त्र का मूल तत्व है कि किसी प्रकार से संसार समाप्त हो ये हमारी कामनाएं समाप्त हों और इसका भय दूर हो जब तक संसार है तब तक जीव बार बार शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जाता रहता है जनता मरता रहता है ये जीव के साथ में निरंतर समस्या बनी हुई है तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए परब्रह्म परमात्मा भगवान के शरण में जाना ही एकमात्र कल्याणकारी है इसलिए भगवान राम भाव भय हरणम है काल और काल रूपी जो मत है उसके भी सिंह हाथी के लिए सिंह के समान है जैसे कि हाथी के लिए सिंह है ऐसे तो काल के लिए भगवान राम है माने काल के माने क्या है वो आगे कल करके जब दोहा आएगा तब इसमें देख लेंगे ये जो अंत में दोहे का पाठ भी किया उसमें काल का ही वर्णन है और यहाँ पे कहते हैं काल के भी स्वामी हैं काल के भी नियंत्रक हैं ऐसे भगवान राम है ये समस्त जगत काल के अधीन है चाहे नामरूपात्मक जगत हो और चाहे जीव हो ये सब काल के अधीन है काल के अधीन के माने कार इनको सबको विद्धंस कर देता है विनष्ट कर देता है शेष रहने वाला इस जगत में और जीवों में कोई भी नहीं है काल पर्व है और ऐसे काल का भी जो स्वामी है वो परमात्मा है उनका नाम भगवान राम है इसलिए परमात्मा किस प्रकार का है अपने जातक बुद्धि से विचार करते करते परमात्मा भाव रखे को ऐसा परमात्मा काल भी जिसके अधीन है और जिस काल जो है सारे संसार का जो है वो विनाश करने वाला है पीछे एक जगह अरण्य कांड में एक स्तुति थी उसमें इस प्रकार से आया कि देखो यह समस्त जगत की तरह है ये गुलर के पेड़ की तरह से है और इस गुलर के पेड़ में जैसे कि गुलर लगे हों इसी प्रकार से माया रूपी वृक्ष में यह समस्त ब्रह्मांड गुलर के फल की तरह से लगे होंगे और ते फल भक्षर कठिन कराला और इनको जो है ये है इन फलों को खाने वाला कौन है काल रूपी हाथी इन सबको खा जाता है अब वो वो काल भी भगवान के भय से वो काल भी बिगरता है तो आप समझोगे परमात्मा क्या है कहा परमात्मा और कहा ये सब काल की अधीन जगत और हम इस नासवान काल के अधीन जगत में लुब्ध रहे इसमें कामना करते हुए किसी के जाल में फंसे रहें ये ना समझी की बात है हमें उस परमात्मा का शोध करना चाहिए जो कि नित्य विद्यमान सांस्वत है और कालापीठ है उसकी शरण में जाना चाहिए योगीन्द्रम और भगवान राम जो है योगी इंद्र हैं योगी एक से महान योगी है जो कि परमात्मा हाँ भाव में सदा निमग्न रहने वाले हैं परमानंद निमग्न रहने वाले हैं ऐसी योगियों के भी इंद्रवन स्वामी भगवान है। राम हैं। भगवान राम योगियों के भी योगी हैं। ज्ञान गम्यम ये परमात्मा भगवान राम कैसे प्राप्त होते हैं ज्ञान के द्वारा ज्ञान से गम्य है माने उनको ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है और पाया जा सकता है <kissar> भक्ति की बड़ी महिमा है बिना भक्ति के ज्ञान भी नहीं है लेकिन परमात्मा की प्राप्ति ज्ञान सही होती है ज्ञान के असर परमात्मा को प्राप्त करने का कोई दूसरा साधन नहीं कई बार गोस्वामी जी ने इस बात को दोहराया है कि परमात्मा की प्राप्ति भगवान राम की प्राप्ति ज्ञान सही होती है <kissar> तो है भगवान और फिर गुण निधि समस्त गुणों के भंडार हैं भगवान राम का स्मरण करो तो वो शून्य हैं, दयालु हैं कृपालु हैं शांत स्वभाव के हैं उदार हैं प्रेम परिपूर्ण है सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं सबको अपना ही मानने वाले हैं किसी से कोई वे भाव उनका नहीं सभी का कल्याण करने वाले हैं लेकिन रावण जैसे लोग हैं वो हो सब अपने ही कर्मानुसार विनाश को प्राप्त होते हैं भगवान राम राम जैसे लोगों का भी उद्धार करने वाले हैं ऐसा महान भला कौन होगा गुण निधि के निधान भगवान राम हैं और अद्यतम उनको कोई जीत नहीं सकता अब भगवान राम का इस समय स्मरण रखो कि भगवान राम राम का युद्ध होगा तो भगवान तो अजित हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता तो परम्रह परमात्मा को कौन जीत सकता है समस्त जगत परमात्मा के का अधीन काल जिसके अधीन उसको भला कौन जीत सकता है अजय है तो राम रामा का युद्ध भी आगे बढ़ना ना आसी तो भी स्थितियां आवे लेकिन याद रखना है कि भगवान राम तो अजे है अजीतम निर्गुणम निर्गुणम मारे जो गुणातीत है समस्त इन तीनों गुणों के परे हैं जीव जैन तीनों गुणों के अधीन है कोई जीव सत्य है कोई अजय है कोई तमोगी है कोई ये तो जीवों की दशा है भगवान भी हाँ तीत है इसलिए उनको कहते हैं निर्गुण है वैसे ही गोस्वामी इस बात की बार बार कहते रहते हैं कि भगवान सगुण रूप भगवान की वंदना करो उन्हीं का बार बार स्मरण करो लेकिन ये भी कहते रहते है कि हैं कि केवल सगुण ही थोड़े हैं निर्गुण भी है यह याद रखो कि निर्गुण परम परमात्मा है कोई दूसरा नहीं है वही भगवान राम भले ही आपको सुगमता लगे भगवान राम के सगुण रूप में सगुण साकार रूप में लेकिन उनको जो को निर्गुण भी वही है निर्गुण मान गुणातीत सारा जगत में नहीं होता है समस्त गुण परमात्मा में लीन हो जाते हैं प्रकृति और माया सब उस समय एक परमात्मा पर्रम्ह परमात्मा विद्यमान है उसमें कोई गुण कुछ नहीं होते हैं तो विद्यमान है वही पर परमात्मा जो है भगवान राम है इसलिए निर्गुण और निर्विकार उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं समस्त जगत विकारी है माया में है विकार के मान जिसमें परिवर्तन हो बने बिगड़े उसे विकारी कहते हैं विकास छह प्रकार के होते हैं छह प्रकार के विकारों में से कोई विकार परमात्मा में नहीं है ये समस्त जगत में छह प्रकार के विकार हैं: उत्पत्ति है स्थिति है विकास है ह्रास है क्षय है विनाश है ये सब प्रकार के छह छह प्रकार की ये सब विकार है इस जगत में ऐसे ही होता रहता है जैसे मनुष्य का शरीर है उत्पन्न होने से लेकर के मृत्यु तक छह प्रकार के विकार <गगँ> इसे घेरते रहते हैं छह प्रकार के विकारों से शरीर घेरा <गँँ> हुआ इसलिए है इसलिए शरीर विकारी है लेकिन शरीर में व्याप्त जो परमात्मा है वो निर्विकार है और शरीर के विकारों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता समस्त विश्व के विकारों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता वह स्वयं निर्विकार है मायातीतम वो, माया वो परमात्मा माया के अतीत है जैसे तरुणातीत कहा मायातीत तीनों गुणों के अतीत है मैंने परमात्मा गुणों की परे है इसी प्रकार माया जो है वो त्रुणात्मक है लेकिन परमात्मा जो है तीनों गुणों से अतीत है परमात्मा फिर त्रिगुणात्मक माया और फिर त्रिगुणात्मक माया से नाम रूपात्मक जगत का विस्तार ये इस प्रकार से है ऐसे तो सबसे पहले परमात्मा है जबकि माया भी नहीं है तो परमात्मा है माया तो परमात्मा की शक्ति हुई इसलिए भगवान को कहते हैं कि परे की माने जो माया से भी पहले है इसलिए मायातीतम माया के अतीत है और सुरेशम सुरेशम माने जो है देवताओं के जो भी ईश हैं, स्वामी हैं। देवता भी अनेक एक से एक शक्तिशाली देवता है ब्रह्मादिष्वेश भी है ईश्वर भी है लेकिन उनके भी स्वामी होकर के परमात्मा भगवान राम है इसलिए कोई समझे कि बारे भगवान राम क्या होते हैं? हमारा देवता जो है बहुत बड़ा देवता है हम जिस देवता की उपासना करते हैं ऐसे कुछ बात नहीं ये भगवान राम तो सब देवताओं के भी देवता है आदि देव परम परमात्मा सुरेशम खल पद निरतम और ये जो है भगवान जो है खल का पद करने में निरत है लगे हुए नतमन लगे रहना भगवान क्या करते रहते हैं खलों का विध्वंस करते रहते हैं उन्हीं विनाश करते रहते हैं खल अपने कर्मानुसार दुष्ट लोग बढ़ते हैं शक्ति प्राप्त होते हैं, उनको धन सम्पत्ति राज्य शारीरिक बल पड़ोस बुद्धि ये सब प्राप्त करते हैं ये खल दुष्ट लोग और अपने उनका सबका दुरुपयोग करते हैं और फिर उसी उसी बल से अपना भी वो विनाश करते हैं और उसी से फिर दूसरे संसार भर को और लोगों को पीड़ित करते हैं इन सबका अंत विनाश नहीं ऐसे दुष्टों का इसलिए भगवान कहते हैं की क्या करते रहते हैं भगवान दुष्टों का विनाश करते रहते हैं इसी को आगे चल करके कह देंगे कि दुष्टों में से जो रावण और रावण के जितने भी हिमाती थे वो सब मारे गए उनका तो भगवान ने विनाश कर दिया लेकिन विभीषण है विभीषण का विनाश नहीं और भगवान कह भी देते हैं, विभीषण को अंत में जब अयोध्या में जाते हैं की जाओ तुम लंका में रहो हमारा स्मरण करते रहना और लंका अचल राज्य तुम करो वहाँ जाकर तुम अचल राज्य करो और तुमको जो है वो हो, काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता <coughs> तो बस ये जो है वो जो भक्त है भगवान के वे सिर्फ भगवान की शान में है तो वो उनको अविनाशी है मानो उनके रूप उनको भगवान जय का विनाश नहीं करते तो कहते थल भद निरपम और ब्रह्म वृद्धिक देवम अ के मन ब्राह्मण ब्रह्म समूह ब्राह्मणों के समूह के लिए एक देवम उनके लिए एक मात्र पूजनीय देवता आराध्य देवता भगवान राम है और, और लोग तो और, और देवताओं की पूजा करते हैं सूचना इस बात के गोस्वामी जी जानते हैं कि संसार में नाना प्रकार के श्रद्धाएं लोगों की हैं, जैसे सत्रहवें अध्याय में भगवान ने कहा किसी की तामस श्रद्धा है किसी की राजस्व श्रद्धा है किसी की सात्विक श्रद्धा है जो तमसी स्वभाव के व्यक्त उनकी तामसी श्रद्धा है और उनके पूजनीय भी तामस गण है जैसे भूत प्रेत यही उनकी पूजा करेंगे जो जहाँ कहीं कमरे हैं उनकी पूजा करेंगे ऐसे लोग जो वो शामसी स्वभाव के है उनकी पूजा करने वाले और फिर उसके बाद राजसी स्वभाव के हैं वो यक्षों की पूजा करते हैं गंधर्वों की पूजा करते हैं फिर जिनमें सत्य तो गुण आने लगा फिर वो देवताओं की पूजा करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं और और देवी देवताओं की पूजा करते हैं इंदिरा की भी पूजा करते हैं अग्निहाथ की पूजा करते हैं सब देवताओं की पूजा करने वाले फिर जब सत्य गुण आने लगता है तो सात्विक देवता जितने हैं उनकी फिर पूजा करने लगते हैं लेकिन जो लोगों में की सत्यगुणों की अधिकता है वो सर्वश्रेष्ठ पुरुष है जिनका भी बिल्कुल निर्मल है पवित्र है वो तो एक परमात्मा देवसी की उपासना करते हैं सबका आदि है उसको वो समझते भी कि सर्वशक्ति वही है वही पूजनी है और सब देवता तो उसी के अंश हैं। गीता में भगवान ने बार बार कहा कि देखो देवताओं की पूजा करने वाले व्यक्ति बहुत से हैं क्योंकि देवता उनको तत्काल फल देते हैं और कर्म का फल व्यक्ति को समझ में आता है कि बहुत जल्दी प्राप्त होने वाला है इसलिए कर्म करता हुआ व्यक्ति उन देवताओं की पूजा करके कर्म का फल चाहता है तो देवताओं की पूजा भी करते हैं लेकिन उनकी ये सब पूजा जैसे सब देवता हमारे रूप है लेकिन उनकी ये पूजा अविधि पूर्वक है अविधि पूर्वक मान विधि पूर्वक नहीं है विधि <coughs> पूर्वक पूजा ही हो परमात्मा की पूजा पहले उसकी पूजा होनी चाहिए वही सबका परमात्मा है <coughs> तो ये सब जिनको की ये बात समणा आ जाती है कि चाहे परमात्मा देर में ही फल दे जल्दी फल प्राप्त ना हो और वो कर्म का फल जैसे तत्काल प्राप्त होता है ऐसे न प्राप्त हो तो भी पूजनी परमात्मा है कितना धैर्य इतना विश्वास बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष है उन्हीं में होता है अन्यथा ऐसा विश्वास होता नहीं <h compounds> अधिकांश व्यक्ति जो हैं, परमात्मा को छोड़कर के कहीं न कहीं न किसी न किसी पर आश्रित रहते हैं और अटके रहते हैं चाहे देवताओं पर आश्रित रहें चाहे संसार में किन्हीं व्यक्तियों पर आश्रित रहें चाहे वस्तुओं पर आश्रित रहें चाहे धन सम्पत्ति पर आश्रित रहें कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि को देखे विचार करे इंट्रास्पेक्शन करे उसे पता लगेगा कि हम कहीं न कहीं आश्रित हैं परमात्मा को छोड़कर, जैसे परिवार पर आश्रित होना है हा? कि पर, परिवार ही हमारी रक्षा करेगा, वही हमारे चलाएगा वही हमारे करेगा तो इस प्रकार की धारणा व्यक्ति के है तो इसके माने क्या है उसको जहाँ आश्रित व्यक्ति होता लगता है कि यही आश्रय सही है और यही हम सुरक्षित हैं, बुद्धि में लगता भी होता है लेकिन जब बुद्धि शुद्ध निर्मल होती निर्विकार होगी हो निष्काम होगी व्यक्त व्यक्ति होगा तो परमात्मा पर आश्रित होगा परमात्मा का आश्रय ऐसा है जो कभी छूटने वाला नहीं बाकी आश्रय तो सब अनाश्रय सब छूट जाने वाले आश्रय इसलिए ब्रह्मा वृंदई के देव इन इस प्रकार लोगों को इनके लोगों के लिए भगवान राम ही एकमात्र जो है वो देवता है बंदे, बंदे के दन उनके हम वंदना करते हैं भगवान राम की वे तो भगवान कैसे है कंदावदातम कंद के समान अवदात है जो अवदात के मन सुचोलित थे सुंदर है कंद के माने हैं कंध के माने है जल और दामन देने वाला कंद के माने जलद जलद के माने मेघ मेघ के समान जो श्यामरण के अत्यंत सुंदर है ऐसे भगवान श्री राम जी की हम वंदना करते हैं अब जब मेघ के समान बोल दिया तो निर्गो पर मैं अगर पूछे कैसा है <laughs> तो आकाश की तरह से मेघ की तरह से निर्गुण ब्रह्म में आकाश की तरह से है और सगुण ब्रह्म जो है मेघ की तरह से है जैसे आकाश में ही मेघ और अगर मेघ विलुप्त हो तो कहा जाएगा माने आकाश में मेघ दिखाई दिए दिखाई दे थोड़ी दिन गाय कां चले गए उसी आकाश में तो लीन हो गए <laughs> और आकाश में कहीं मेघ नहीं थे थोड़ी देर में मेघ दिखाई देने तो कहां से आ गया वही आकाश घर दूठ होकर बस ऐसी समझ ले निर्गुण और सगुण निर्गुण तो आकाश की तरह सदा ही है वो विलुप्त होकर के कहा जाएगा लेकिन वो सगुण रूप धारण कर लेता है जैसे लेप तो सगुण रूप भगवान जो है नेप के समान निर्गुण रूप जो है आकाश ये ज्ञान इसी तरह से समझने समझ उनको जो है अपनी बुद्धि को और थोड़ा आगे बढ़ा करके आकाश से जो महान है आकाश का भी जो रचता है देश और काम